प्रश्नोप्रिषद शंकर भाष्यार्थ प्रश्न चार चतुर्थ प्रश्न गार्ग का प्रश्न प्रसुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है अथहैनम शौर्या जनी गार्ग्य प्रपक्ष भगवन ने तस्मिन् पुरुषे काली स्वपंथी अस्म जागृती कतर एस देव स्वप्ना पश्य क्य सुखम भवती कस्र्वे संप्रतिष्ठिता तदनंतर उन पिपलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्ग ने पूछा भगवन इस पुरुष में कौन इंद्रियाँ सोती है कौन इसमें जागती है कौन देव देवस्वनों को देखता है किसे यह सुख अनुभव होता है तथा किस में ये सब प्रतिष्ठित है अथ हैनम सौरियाणी गार्ग्य हप्पा प्रक्ष प्रश्न पर विद्यागोचर सर्व परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषय साध्य साधनलक्षण अम अथे असाध्य साधन साधनलक्षण अ प्राण अमनोगोचरम अतिद्रिम विषय शिव शात अविकृत अक्षर सत्यम परम्यम पुरुषाख्यम स्भाष्याभ्यंतर अजम इति उत्तर प्रश्नत प्रश्न त्रयरभ्य तदनंतर उनसे सौरणी गार्ग ने पूछा उपर्युक्त तीन प्रश्नों में अपरा विद्या के विषय व्याकृताश्रित साध्य साधन रूप अनित्य संसार का निरूपण समाप्त कर सब साध्य साधन से अतीत तथा प्राण मन और इंद्रियों के अविषय पर विद्या वेद्य शिव शांत अविकारी अक्षर सत्य और बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा पुरुष नामक तत्व का वर्णन करना है इसलिए आगे के तीन प्रश्नों का आरंभ किया जाता है तत्र त्र सुदीपतादीवास्त सर्वे भावा विस्फुलिंग इव जायते त्रैवापियुक्त द्वितीय मुंडके केते सर्वे भावा अक्षरा विभज्य कथम वा विभक्ता अपीयती कि लक्षण वा इति एतद् तदक्षर एक वक्षना द्वितीय मुंडक में यह बात कही गई है कि अच्छी तरह प्रज्वलित हुए अग्नि से स्फुलिंगो अर्थात चिंगारियों के समान जिस पर अक्षर से संपूर्ण भाव पदार्थ उत्पन्न होते और उसी में लीन हो जाते हैं इत्यादि सो उस अक्षर परमात्मा से अभिव्यक्त होने वाले वे संपूर्ण भाव कौन से हैं उससे विभक्त होकर वे किस प्रकार उसी में लीन होते हैं तथा वह अक्षर किन लक्षणों वाला है यह सब बतलाने के लिए अब श्रुति आगे के प्रश्न उठाती है तस्मिन् पुरुषे कानि भगवने तुषे शिप पांड्याद्वाप कुर्यापारा उपनमें कहें चास्म जागृति जागरण अनिद्रवस्था स्व्यापार कुरानी कतर कार्यक्रम से देश स्वना पश्यति प्रश्नो स्वप्नों नाम जागृतर्शनावृत जागृद्वंद शरीर यदर्शन तत्क कार्यलक्षण देव निवर्त्य है कि वा करणेन सिर और हाथ पैरों वाले इस पुरुष में कौन इंद्रिया सोती निद्रा लेती अर्थात अपने व्यापार में उपरत होती है तथा कौन इसमें जागती यानी जागरण अनिद्रा अनिद्रावस्था अर्थात अपना व्यापार करती है कार्यकरण रूप यानी देहेंद्रीय रूप देवों में से कौन देव स्वप्नों को देखता है जागृत दर्शन से निवृत्त हुए जीव का जो अंतकरण में जागृत के समान विषयों को देखना है उसे स्वप्न कहते हैं तो यह कार्य कोई कार्य रूप देव निष्पन्न करता है अथवा करण रूप देव यह इसका अभिप्राय है। स्वप्न य अभिप्रायपर जागृस्व्यापारे यसन्न निरायासलक्षण अनाबाध सुखम कस्त कालेग्रस्व्यापरा उपरता सस्मु सम्यकीभूता संप्रतिता मधूस वसमुद्रविष्ट नद्यादिव विवेकानर् प्रतिष्ठिता संगता सम प्रतिष्ठिताथ तथा जाग्रत और स्वप्न का व्यापार समाप्त हो जाने पर जो प्रसन्न अनायास रूप एवं निर्बाध सुख हो होता है वह भी किसे होता है इस समय जाग्रत और स्वप्न के व्यापार से उपरत होकर संपूर्ण इंद्रियाँ भली प्रकार एकीभूत होकर किसमें स्थित होती हैं अर्थात मधु में रसों के समान तथा समुद्र में प्रविष्ट हुई नदी आदि के समान विवेचन के पृथक प्रतीति के अयोग्य होकर वे किस्में भली प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात सम्मिल्त हो जाती है नु नस्तदात्र करणवत स्व्यापारादपरता पृथक पृथक स्वात्मन्यवतिष्ठतुक्त कुतः प्राप्ति सुसुप्तपुरुषाण करना नाम करणानाम कसमें जिदयी भावगमना शंकया प्रष्ट हो शंका काम करने के अनंतर छोड़े हुए दराती आदि करणों औजारों के समान इंद्रियां भी अपने अपने व्यापार से निवृत्त होकर अलग अलग अपने में ही स्थित हो जाती है ऐसा समझना ठीक ही है फिर प्रश्नकर्ता को सोए हुए पुरुषों की इंद्रियों के किसी में एक ही भाव हो जाने की आशंका कैसे प्राप्त हो सकती है संघतानि करणानि स्वाम्य परतंत्रा च जागृत विषय तस्मा स्वापे संगता पारतंत्रेण कस्मीचि संगतिर न्यायती एव आशंकानुप्एव प्रश्नोय अत्र कार्यक्रम संघातो यस् प्रलीन सुसुप्त प्रलय कालोस्त विभुत् सको नु सी कस्में सर्वे संप्रतिष्ठिता समाधान यह आशंका तो उचित ही है क्योंकि भूतों के संघात से उत्पन्न हुई इंद्रियां अपने स्वामी के लिए प्रवृत्त होने वाली होने से जागृत काल में भी परतंत्र ही है अतः सुसुप्त में भी उन संगत इंद्रियों का परतंत्र रूप से ही किसी में मिलना उचित है इसलिए यह प्रश्न आशंका के अनुरूप ही है यहाँ पूछने वाले का यह प्रश्न कि वह कौन है वे सब किसमें प्रतिष्ठित होती हैं सुसुप्ति और प्रलय काल में जिसमें यह कार्य करण का संघातलीन होता है उसकी विशेषता जानने के लिए है